पियतमर मियाार अमीरसूंद झरे पियतमर मियाार अमीरसूंद जरे बिन सागर के अमृत भरिया बिन सागर के अमृत भरिया ना सिप के मोती बिन सागर के अमृत भरिया बिना सीप के मोती संत जवाहिर पारख कीना, संत जवाहिर पारख की न अग्रलय धरी। संत जवाहिर पारख की ना अग्रल धरी। डोरी डगर गगर सिरऊ पर डोरी डगर गगर सिरऊ पर मध्य धरी डोरी डगर म गगर सिरऊ मध्य धरी चेतन चले सुरती नहीं चूके चेतन चलें सुरती नहीं चूके उलटा नीर चढ़ी चेतन चलें सुरती नहीं चूके उलटा नीर चढ़ी टोलियातसंग पई केो हलिया सतसंग पई केे बीन गुरु कोण कही बिन गुरु कोण कही सोना थिर कसोटी नाही सोना थिर कसोटी नाही कैसे कमजपरी सोनाथिर कसोटी नहीं कैसे समजपरी भेदी हो सो, भरी भरी पीवे पी वेदी हो सो, भरी भरी पी वनभेदी भरम फिरी भेदी हो यसो भर भर पीवे, अनभेदी भरम पर फिरी कहे कबीर मिले जो सतगुरु कहे कबीर मिले जो सतगुरु जीवन मुक्त करी जीवन मुक्त करी पियत मरमी यार अमिरस बूद ढरे देखे कबीर साहेब जे थोडा बर्ण मुदेश का करते शब्द में इशारा करते है कि पियत मरहमी यार अमिरस बोल झरे की कोई मरममी कोई अतिवनम्र यार ही यारही दोस्तही विनम्रता हो विनम्र हो विनम्रता तभी आती है जब अहंकार मिट जाता है, अहंकार से पहले विनम्रता नहीं आती वो वर टाइट करके खड़ा रहता है जब अहंकार मिट जाता है तो विनम्र हो जाता है किसी की प्रती झुक जाता आहे विनम्रता सहनशीलता विनय गुण आज पियत मरमियर अमिरस पूर्णशील उस अमृत रस को पिनेवाला कोविम ही विनम्र दोस्तही हो सकता विनम्रता विनयशील व्यक्ती हो सकता है बिन सागर के अमृत भर्या बिना शिव के उस देश में कहने कि सागर तो नहीं है लेकिन अमृत भरा हुआ है सागर नहीं है अमृत भरा है। इस संसार में सागर की एक सीमा है जिस सीमा में वो रहता है और सभी नदियों का जल उसमें जाकर एकत्रित रहता है हलावो ना बढता हैता है। में वो भी अपनी मर्यादा छोड देता है, इसलिए पानी जहां जे तुक जाते और बहुत शीघ्रे चारो तरफ पानी फैल जाता है, आहे औरवनकळी वर्षा भी होती है, तो बिन सागर के अमृत बर्या बिना शिव की मूर्ती सागर नाही आहे लिन अमृत बर्या कॅस इस संपूर्ण आकाश से अंतरिक्ष में वो तमाम अमृत बड़ा वो तमाम अमृत बड़ा है वो अमृत जो नूरी है जो दिव्य प्रकाश कुंज है दिव्य प्रकाश जो ज्योति स्वरूपा है ऐसा चारों तरफ बड़ा है बिना सीप को मोती सीप नहीं है लेकिन मोती है पड़ा हुआ सीप नहीं है लेकिन मोती सुनने में जाएंगे तो मोती ही झलकते हुए नजर आए और जोती है परम जोती वही मोती है सीप नहीं है मोती है यानी ये क्या है ये मोती ही तो है लेकिन किसी सीप में बंद नहीं है जब सीप में बंद हो जाएगी तो फिर बंधन में आ जैसे वही मोती एक अंश हमारे शरीर रूपी शीत में बंद हो गया है बंद हो गया है तो बढ़ गया है उसी तरह पेड़ पौधे सभी जड़ जड़चेतन वस्तुओं में वही तो आकर बंद हो गया तो, तो, हो। तो इसलिए बिना शीप का मोती है जो पूरे व्योम में व्याप्त है संत जवाहिर पारक की ना आग्रह वस्तु जनी इस मोती को पहचानने वाले केवल संत है जो जवहरी है वह जवहरी है वही जानते हैं कि नहीं ये मोती है क्योंकि सोने चांदी हीरे जवाहरात की पहचान तो कोई जवहरी ही करता है नहीं तो दूसरों के हाथ लग जाए तो वह उसे पत्थर ही तो समझते हैं है ना पत्थर ही उसी तरह से उस अंदर पड़े हुए उस ज्योति स्वरूपा उस हां ज्योतिस्वरूपा उस मोती का पारखी तो संतजन होते है वो पहले ही लेकर रख देतीग्र लय वस्तू जरी पण मोती मी करत तो पहले की पहिले लोक काम चल खाली जे ना जाती मोतीकत बाळा जहरात लुटा रहा है फेक रहा है, तो है अर्थात अज्ञान की अवस्था में इस मोती के ख्यालत को भुला कर हम इस हीरे जैसे मनुष्य शरीर को कीचड़ में सान नहीं, हैं कीचड़ में फेंक रहे ये माया के दल्दल में फंसा रखे हैं डोरी डगर डोरी डगर गगर सिर ऊपर केड़ और मध्य डरी डोरी तो, तो, तो रास्ते में ही रह जाए डोरी डगर डोरी पानी पीने के लिए वो रस्सी से खींचते हैं लेकिन यहाँ करें कि डोरी डगर डोरी तो रास्ते में गगर से ऊपर गगरी सिर्फ ही ऊपर है गेड़ उ मध्य धड़ी और गेड़ उ बीच में है गेड़ उ क्या क्या है ये भी है नड़ुआ क्या है ऐसा कुछ है गेड़ जो रस्सी से संबंधित मध्य दरी चेतन चले सूरत नहीं चूके गेड़ुर मध्य में चेतन चले सूरत नहीं चूक यह चेतना ही चलती है और उस अमृत रस का पान करने या उस मोती को लेने तो चेतन चले सूरत नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी और उल्टा नीर चढ़ी ये मार्ग जो है उल्टा है पानी उल्टा चलता है यह पानी नीचे से ऊपर जाता है और वह पानी ऊपर से नीचे आता है यानी वोरी का पानी बड़े ही जाता है ठीक है यह ऊपर आकाश में एक कुआँ है उर्दमुख कु उल्टा मुख कुआँ जहां जहाँ से अमृत झरता है और पनिहारिन बिना डोरी के जो है पानी को भरती है अब डोरी नहीं और उनमें लटकना नहीं पड़ता खड़े खड़े भर ले अरे खड़ा होकर तो ध्यान कर दे सूरज को ऊपर चढ़ाएंगे ऊपर से हम बिताएंगे भर लेते हैं अपने तो चेतन चला सूरज नहीं चूके उल्टा नहीं चढ़ी टोह लिया सत्संग अपाई के बिन बुन कौन कही लेकिन इसका टोह लिया टोह लिया मतलब जानकारी उससे मिली जब वो सत्संग में गया टोहलिया सत्संग पाय के बिन गुरु कॉन को बिना गुरु के मोती के बाण बुद्ध बला नाही आहे टोहलिया सत्संग पाय के सत्संग मिलग्या तो मुला टोह मल ग पता मल गी मोती है अमृत का सागर है अमृत चारो तरफ फैला आहे ॲसा पता हो गया। तो बिन गुरु कौन कही यानी गुरु के बिना और कौन बता सकता है तो सोना थीर कसौटी नाहीं कैसे कि समझ करी लेकिन ये संसार में लोग सोते ही रहते एकदम मस्ताई दस बजे ले सोएंगे कसौटी नाहीं यदि कोई कष्ट नहीं है तो बिना कष्ट के बिना परिश्रम के कोई चीज़ मिलने वाला है संसार का चीज़ भी बिना परिश्रम के नहीं मिले आ इस समय तो जो बहुमूल्य चीज़ पाने के लिए तो परिश्रम भी ज़्यादा करने पड़ेंगे सोना फिर कसौटी ना ही कैसे की समझ पड़ी कोई कसौटी नहीं सोया है बिल्कुल सोया है इंसान सो ही है कोई कसौटी नहीं है तो कैसे समझ लेगा उस अमृत को उस को कैसे समझ पाएगा तो भेदी हो सो भरी भर पियूँ अनभेदी भरम फिरी तो जो इसका भेदी है जो इसो पता लागा है और औरका अनुभव कर लिया है, तो भर भर पीता है पीती पीती भी नहीं नाही है इतना आनंदमयी है अनभेदी भरम फिरी भरम फिरी जो अनभेदी हैन मे है, व संसार भ्रम मे पडे और बार बार चौराशी जा आते कहें कबीर मिले जो सदगुरु जीवन मुक्त करें कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि सदगुरु मिल जाएगा वही जीवन मुक्त बना सकता है अर्थात इस भौसाकर से पार कर सकता है बिना उसके कृपा से ऐसा संभव नहीं ठीक